इस वक्त ऑफिस में कोई नजर नहीं आ रहा था विक्रांत को पहुंचा देख नैना इंटेरोगेशन रूम से बाहर निकल आई और उसने विक्रांत के हाथ में एक पेपर पकड़ा दिया दरअसल ये अनीता का स्टेटमेंट रिकॉर्ड था पहले नैना किसी भी हालत में विक्रांत को मीरा के मर्डर केस की जांच में इन्वॉल्व नहीं करना चाहती थी लेकिन अभी नितेश को इंटेरोगेट करते वक्त विक्रांत की एबिलिटी देखकर नैना उसे काफी प्रभावित थी ऊपर से इस वक्त नैना खुद बहुत मुश्किल में फंसी हुई थी उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था तो उसने विक्रांत की मदद लेना ठीक समझा नैना जानती थी कुछ भी हो मैं यहाँ क्राइम ब्रांच के हेड हूं और इस केस को सॉल्व करने का क्रेडिट मुझे ही मिलने वाला है इसलिए विक्रांत की मदद लेने में कोई हर्ज नहीं है नैना ने विक्रांत को अनीता सावरकर का स्टेटमेंट दिखाते हुए कहा देखो अनिता ने बताया कि उसने मीरा पर चाकू से हमला कर उसकी जान ली थी लेकिन ये देखो उस साल का पुलिस रिकॉर्ड इसमें साफ लिखा गया है कि मीरा पर चाकू से हमला तो हुआ था लेकिन यह हमला इतना जोरदार नहीं था कि उसकी मौत हो जाए मीरा ने कंबल उड़ा हुआ था और उसके ऊपर से चाकू का वार हुआ था इस वजह से चाकू का असर इतना ज्यादा नहीं हुआ इसके बाद ये देखो अनीता ने बताया कि उसने मीरा को मारने के बाद उसने घर के वेस्ट में मौजूद बेडरूम का सामान इधर उधर फेंक दिया था ताकि पुलिस को ये चोरी का केस लगे लेकिन पुलिस रिकॉर्ड के हिसाब से मीरा के घर के पूर्व में मौजूद बेडरूम का भी सामान फेंका हुआ था उसके बाद अनिता ने बताया कि उसने मीरा के घर में घुसने से पहले पैरों में पोलिथीन डाल ली थी ताकि उसका फुटप्रिंट ना आए जबकि पुलिस को मीरा के घर में से किसी के फुटप्रिंट भी मिले थे अभी हमारी फॉरेंसिक टीम उस फुटप्रिंट का वेरिफिकेशन कर रही है ऐसा कैसे हो सकता है नैना की सारी बातें सुनने के बाद विक्रांत ने अपनी भूएं ऊपर उठाते हुए पूछा विक्रांत ने पिछली रात काफी ज्यादा शराब पी थी इस वजह से अभी उसका सिर जोर जोर से घूम रहा था शराब के नशे में ही वो अपने घर से यहाँ ऑफिस तक आया था रास्ते में उसका सिर जोर से घूम रहा था अभी भी उसका सिर इतना जोर से घूम रहा था कि वो नैना को ध्यान से देख भी नहीं पा रहा था विक्रांत मुझे लगता है कि इस केस में अभी काफी कुछ पता लगाने को बाकी है हम ऐसे अभी केस बंद नहीं कर सकते हमें तय तक जाना होगा अगर अनिता सावरकर सब कुछ सच बोल रही है तो इसका मतलब यह है कि मीरा के मर्डर केस में पेट में भी अजीब सी हलचल मची हुई थी बीच बीच में विक्रांत को डकार भी आ रही थी नैना ठीक उसके सामने आकर कुर्सी पर बैठ गई विक्रांत ने कुछ सोचते हुए कहा या तो ऐसा हुआ रहा होगा कि अनिता के साथ ही कोई दूसरा आदमी भी मीरा का मर्डर करने के लिए पहुंचा रहा होगा या फिर अनीता से पहले ही कोई मीरा का मर्डर कर गया होगा और फिर बाद में अनीता ने भी मीरा पर कंबल के ऊपर से ही चाकू से हमला कर दिया होगा उसे पता ही ना रहा हो कि मीरा मर चुकी है या फिर तीसरा केस ये हो सकता है कि अनीता ने पहले मीरा पर चाकू से हमला किया होगा लेकिन वो मरी नहीं रही होगी फिर बाद में किसी ने आकर उसकी सांस रोक हत्या कर दी हो से अब बैठा नहीं जा रहा था बैठे बैठे ही उसने अपना पेट पकड़ लिया था नैना ने विक्रांत की बात को काटते हुए कहा नहीं साथ में तो नहीं रहा होगा क्योंकि अगर ऐसा होता और अनीता को उससे बचाना होता तो उसका बयान पुलिस रिकॉर्ड से मैच कर रहा होता लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है विक्रांत को अब नैना का चेहरा भी साफ नजर नहीं आ रहा था उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया था विक्रांत उठकर खड़ा होना चाहता था वो उठने के लिए आगे झुकाई था कि अचानक से उसे वॉमिटिंग शुरू हो गई उसने नैना के ऊपर ही उल्टी कर दी नैना के ऊपर विक्रांत ने उल्टी कर दी क्या नैना इसको गलत समझेगी और विक्रांत से लड़ बैठेगी ये सब जानने के लिए सुनते रहिए मेरी इस कहानी को इंटेरोगेशन रूम के बाहर ही हॉल में एक बार फिर से विक्रांत ने नैना के आगे अपनी इज्जत उतरवा ली थी नैना तो बड़ी शिद्दत से केस को सोल्व करने का आइडिया खोज रही थी लेकिन तभी विक्रांत ने जो तमाशा बनाया उससे उसका दिमाग खराब हो गया विक्रांत ने जैसे ही नैना के ऊपर उल्टी की नैना ने भी तेजी से वहां से हटने की कोशिश की लेकिन फिर भी विक्रांत का कहर उस पर टूट ही पड़ा नैना के कपड़ों पर ही विक्रांत ने उल्टी कर दी थी नैना ने खुद को बचाने के लिए विक्रांत की छाती पर जोरदार वार किया और फिर वो हवा में उड़ता हुआ थोड़ी दूर जाकर गिर पड़ा अभी भी उसे ऐसा लग रहा था की जैसे उसे कोई पानी में तैरता हुआ छोड़ गया हो पूरे हॉल में विक्रांत ने बदबू फैला दी थी नैना ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा विक्रांत तुम्हारा दिमाग खराब है क्या इसके बाद नैना तुरंत अपने कपड़े बदलने के लिए वहां से चली गई हॉल के एक कोने में विक्रांत गिरा पड़ा हुआ था उसकी आंखें बंद हो चुकी थी अब तक उसे ऑफिस के अन्य दूसरे ऑफिसर ने घेर लिया था कुछ को उसे देखकर हंसी आ रही थी तो कुछ को विक्रांत पर तरस आ रहा था पूरे ऑफिस में आज तक कोई भी नैना से आंखें उठाकर बात नहीं करता है और ऊपर से एक ये इंसान है जिसने प्लान बना ही रहे थे कि अचानक से वो उछल कर खड़ा हो गया पता लग गया पता लग गया पता लग गया अरे क्या पता लग गया एक बूढ़े पुलिस वाले ने विक्रांत की इस खुशी का राज जानना चाह उसे लगा की शायद नैना का घूसा पड़ने से कहीं विक्रांत पागल तो नहीं हो गया वो तीसरा आदमी कौन है ये पता अब जबकि विक्रांत ने, जब ने यहाँ की हेड नैना गिरेवाल से ही पंगा ले रखा था तो फिर छोटे मोटे ऑफिसर उसकी बात कैसे टाल सकते थे तुरंत ही एक पुलिस ऑफिसर विक्रांत को लेकर नीतेश के पास जाने लगा पूरे हॉल में विक्रांत की उल्टी की वजह से सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था विक्रांत ने उल्टी को देखकर कहा, देख कर कहान कर करना जरूरी नहीं समझा मन ही मन उसने विक्रांत को दो चार गालियाँ दी और फिर चुपचाप आगे बढ़ चला अब वॉटर कूलर आने पर विक्रांत ने जाकर जी भरकर पानी पिया और अपना चेहरा भी धोया अब जाकर उसका दिमाग बिल्कुल सही हुआ अब वो काफी फ्रेश फील कर रहा था इंटेरोगेशन रूम में पहुंचते ही उसने नितेश के बाल पकड़कर उसका सिर टेबल पर चिपका दिया और फिर बोला चलो अब फटाफट जो सच है बता दो वहाँ मौजूद दूसरे ऑफिसर विक्रांत को ऐसा करने से रोकना चाहते थे लेकिन विक्रांत के गुस्से को देख उनकी हिम्मत ही नहीं पड़ी